guru <imitation> brahm ्रद्धकमूला जुरहित विषया बोधमूल विरक्ति दिध्यासा लक्षक्षिथे श्रवणमनजा संप्रसूते सधा घनरति हंत विद्या श्री पूर्णानंद तीर्थे नंदे बच मज्जिता ओं नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमल चिन्ह करवासरामचंद्र वागी वदने लक्ष्मी च यस्यास्ते वक्षसी यस्ते हृदय विश्वसर्ग विसर्गा नवलक्षण लीकृष्णाख्यम धाम जगदाम जब गोकुल में दोनों वृक्ष वृक्ष के रूप में देवता और वो अपने दुष्कर्म से वृक्ष हो गए थे उनका उद्धार किया किसने कृष्ण से बंधी एक रस्सी जड़ और उससे बधा एक खल उखल उस खल के संपर्क से दोनों वृक्षों का उद्धार हो गया तो जो माताएं थीं वो तो प्रेम के साथ श्री कृष्ण का लाड़ प्यार दुलार करने लगी परंतु जो पुरुष थे वे बड़े चिंतित हुए पूतना आई सकटास गिरा बंडर उड़ा ले गया तो कुछ न कुछ उपद्रव गोकुल में आता रहता है अब ये बंद हो गया पुराना पुराने पुराने वृक्ष हैं पता नहीं कब कौन वृक्ष गिर पड़े हमारे बालक पर आपत्ति आ जाए तो सब सन्नंद उपनंद सब महानंद इकट्ठे हुए और पंचायत बैठी पंचायत बैठी तो उपनंद ने ये प्रस्ताव रखा कि गोकुल में बड़े उपद्रव हो रहे हैं अब हम सब लोग वृंदावन चले तो ब्रजभूमि में सर्वत्र जाने का रहने का श्री कृष्ण का ही संकल्प था क्योंकि नारायण जैसे एक काल में एकादशी आदि जो है वो अलौकिक काल है जन्माष्टमी रामनवमी जैसे नारायण वस्तु में सालक ग्राम नर्मदा शंकर ये अलौकिक वस्तु है उपासना के लिए वैसे स्थान में वृंदावन आदि जो हैं ये सर्वथा अलौकिक हैं माने भगवान की देशातीत कालातीत और द्रव्यातीत जो मूर्ति है जो स्वरूप है उसका तो सेवन भजन सब लोग नहीं कर सकते तो एक काल में एक देश में एक वस्तु में भगवान की पूजा करनी पड़ती है तो वहां भगवान का जो चिन्मय रूप है वो प्रकट होता है चिन्मय की क्या बात है कि वो ध्येय रूप है तो ध्यान में जो वस्तु प्रकट होती है वो भौतिक जड़ नहीं होती है उसमें चेतन की प्रधानता चित प्रचुर रूप होता है इसलिए उसको चिन्मय कहते हैं अब उपनंद ने गोकुल का तो बताया दुख और प्रस्ताव किया कि सबको वृंदावन में चल के रहना चाहिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव स्वीकार हुआ क्योंकि एक बालक की रक्षा के लिए और एक बालक से प्रेम के लिए पूरे के पूरे गांव ने अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी की बस्ती छोड़ दी हो ये एक अलौकिक घटना घटी की सबके सब, सब गोकुल बड़े बूढ़े स्त्री बच्चे कितना प्रेम करते थे श्री कृष्ण से ये बात इतिहास में मिलने की नहीं है कि एक बालक की रक्षा के लिए और उसके सुख के लिए सारा का सारा गांव अपना घर द्वार खेती बाड़ी छोड़कर दूसरी जगह जाके बसे तो सब के सब वृंदावन में आए अब वृंदावन को देख करके यात्रा का तो बहुत बढ़िया वर्णन है है वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिच दुत्तमा प्रीति राम माधव अब तो वहाँ देख करके श्री कृष्ण आनंद में भर गए ये गोवर्धन है और ये जमुना जी हैं और ये वृंदावन है वर्णन आता है कि पहले जमुना जी की जो धारा थी वो नंदगांव बरसाने और गोवर्धन के पास होकर के ही बहती थी वो तो कालक्रम से वो धारा जो है वो बदल गई और वृंदावनम वृंदावन को देख करके कैसा वृंदावन नव काननम नए नए बने या पुराने पुराने पेड़ नहीं हैं, नए नए बन हैं और बन माने होता है भजन का स्थान बन बननम नाम नाम संभजन का ही नाम बन है, जहाँ भजन हो सके इसी से महाभारत में तो इसका प्रयोग भी है नई तादृशम संबनम त्रिशुलोकेश विद्य ते ऐसा भजन का स्थान तो दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं अब वहा आने पर बाधा क्या हुई कि जब बछड़े चराने के लिए श्री कृष्ण जाने लगे बहुत आग्रह करके तो वहां दो विघ्न आए पहले एक विघ्न आया बदसासुर और दूसरा बकासुर नारायण ये बदसासुर पूतना त्रणावर्त और बत्सासुर ये तीनों बड़े भयंकर बकासुर ये तीनों बड़े भयंकर विघ्न भगवान की भक्ति में हैं सो पहले बत्सा आया अब जब बछड़े चरा रहे थे गांव के निकट श्याम सुंदर सो नारायण एक दैत्य कंस का भेजा हुआ बछड़े के रूप में आया क्योंकि न नूतना नूतनाभ्यासिन दृष्टि ही ताद्रिक पाक मु नया नया काम जब कोई करने लगता है तो उसकी नजर पक्की नहीं होती है तो जिन बछड़ो की देखभाल श्री कृष्ण करते थे उन्हीं में वो ममतास्पद बन के बात्सल्य भाजन बन करके आ गया कृष्ण के सामने अब महाराज श्री कृष्ण तो सब पहचानते थे, थे। बछड़े को मारे कैसे लोग बुरा मारेंगे सो पहले दाऊ दादा को गवाह बनाया दर्शन बल देव आया और उसके पास गए हैं और जा करके महाराज उसका पांव और पूंछ पकड़ करके ऐसा घुमा करके कपित पेड़ पर डाला कि नारायण उसका स्वरूप प्रकट हो गया अब भगवान ने जिसको अपने हाथ से पकड़ लिया उसके स्वरूप की अभिव्यक्ति में प्राकट्य में उसके जाहिर होने में नारायण विलम्ब ही किया अब बालों ने देखा रही तो राक्षस है राम राम राम अब सबको बड़ा आश्चर्य हुआ इसके बाद जब बछड़ो को पानी पिलाने के लिए सरोवर पर गए तब वहां महाराज बकासुर को देखा बक माने दम्भ होता है वृंदावन में रहते समय एक तो बाल बच्चों की जो ममता है वो थोड़ी कम हो जानी चाहिए तब वृंदावन का सुख मिलता है और वहाँ दंभ नहीं करना चाहिए हो वहाँ अगर ममता करनी है तो कृष्ण से करो और ईमानदारी के साथ रहो अब, अब सरोवर पर गए जल पिलाने के लिए तो वहाँ देखा कि एक बगुला बैठा है बिल्कुल सफेद पोशाक महाराज। नारायण जो भीतर से बहले होते हैं उनको पोशाक साफ रखने की बहुत जरूरत पड़ती है नहीं तो लोग पहचान जाएंगे कि ये मन का मेला है तो ऊपर से बड़ा साफ सफूफ महाराज और पानी के भीतर एक पाव पर खड़ा था जैसे कोई बड़ी भार बड़ी भारी तपस्या कर रहा हो और मऊन बिल्कुल अब तो मछली आवे तो गड़ाप मछली विश्वास करके आ जाए अब इधर महाराज ग्वाल बाल देखे बोले ये तो महासत्वम अवस्थितम ये तो कोई महासत्व महाप्राणी बैठा हुआ है बड़ा भारी था महाराज तो आप वैसे तो महाराष्ट्र में बैठे है नारायण महाराष्ट्र माने तो महान राष्ट्र होता ही है लेकिन राष्ट्र से छोटा है नारायण राष्ट्र तो बहुत बड़ी वस्तु है अब जैसे यहाँ कोई महाब्राह्मण बैठे हों तो ब्राह्मण जाति तो बड़ी है उसके एक अंश को महाब्राह्मण बोलते हैं ऐसे सत्व जो है वो तो बहुत बड़ा है सत्व गुण अब उसके एक हिस्से में ये महासत हो गए अति करके बैठे थे सो श्री कृष्ण तो पहचान गए कि ये तो बकासुर है इसका खाना भी बुरा है इसका पहना भी दिखावा है और इसके मन की नीयत जो है वो बहुत बुरी है इसी से गीता में अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा अदम्भित्वम का जो पाठ है वो अमानित्व और अहिंसा के बीच में है नारायण अभिमान मा नहीं होना चाहिए अभिमानी आदमी दम्ब माने बनावट ज्यादा करता है और वो अपने बनावट की रक्षा के लिए दूसरों के हिंसा भी करता है उनको सताता भी है सो so नारायण जब वो श्री कृष्ण के ऊपर टूट पड़ा हो तो नारायण भगवान को तो एक बार वो निगल जाना चाहता था दम्भ में बड़ी भारी शक्ति लेकिन भगवान ज्यो मुंह में गए त्यो बोले कि बेटा ये जो कृष्ण वर्तमा है वो तो आग होती है तो ये श्री कृष्ण का नाम मुंह में रखने की चीज होती है श्री कृष्ण का रूप तो का उनकी मूर्ति मुंह में रखने की नहीं होती है ये क्या उल्टा काम कर रहे हो सो वो कृष्ण वर्तमा माने धुएं वाली आग बन गए और उसने झट उगल दिया उगल दिया तो श्री कृष्ण ने एक दोनों हाथ से उसकी उसकी चोच पकड़ करके और चीर के फेंक दिया अब तो ग्वाल बाल बड़े खुश हुए और देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे फिर वृंदावन में कितना आनंद लेते थे ग्वाल बाल इसका वर्णन मैंने सुनाया था आपको ये वृंदावन साक्षात श्री राधा रानी का बन है या उनकी सखी वृंदा का बन है अथवा वृंदा तुलसी का बन है अथवा वृंदावत वृक्षों का छोटे छोटे जिसमें हिंसक पशु न रह सके ऐसा बन है अथवा वृंद वृंद जो साधु हैं, उनकी रक्षा करने वाला साधु वृंदावनम वनम, वनम। ये भजन का स्थान है महाराज और इसमें तो श्री कृष्ण भी इसकी शोभा देख करके कहीं अटक जाएं और नारायण किसी पेड़ की डाल पकड़ के लटक जाएं और नारायण कहीं ग्वाल बालों को छोड़ करके भी वृंदावन में भटक जाएं ऐसा ये वृंदावन सौंदर्य माधुर जी का निधान अब इसमें महाराज जब ग्वाल बाल श्री कृष्ण से बराबरी करके खेलने लगे इत्थम सदम ब्रह्म सुखा अनुभूतिया दास परदवतेन मायाश्रिता नरदारकेण साक विजह्रुह कृत पुण्य पुंजा ग्वाल बाल महाराज संतों की अनुभूति जो परमात्मा ब्रह्म है नारायण और जो भक्तों का सर्वस्व है और नारायण जो लोग श्री कृष्ण की दया माया के पात्र हैं उनके लिए नन्ना मुन्ना बालक है उसके साथ ग्वाल बाल खेलने लगे बहुजन मकृत ध्रता जोगी भी बड़े बड़े जोगी लोग जिनके चरणों की धूल नहीं पा सकते सौ एव यद विषयः स्वयं स्थितः वर्णियते दिष्ट मतो ब्रजहू वही जिनके साथ खेल रहा है उनके सौभाग्य का क्या वर्णन किया जा सकता है सब आनंद में मग्न सबको प्रपंच का विस्मरण हो गया दुनिया ये फैली हुई भूल गई अब इसी में महाराज एक अघासुर ये पूतना और बकासुर दोनों का छोटा भाई था वहा आ गया उसका नाम अघा अघ माने पाप न हन्यते भोगम बिना इति जो महाराज अपना भोग दे करके ही नष्ट होता है पाप का ये स्वभाव है कि यदि वो एक बार हो जाए तो अपना जो फल है दुख उसको जरूर देता है दो दिन बाद दे कि दो दिन पहले दे देता जरूर है अपना फल दिए बिना पाप का नाश नहीं होता इसीलिए उसको आग कहते हैं सो नारायण वो अघ आग, आग जो है का वो कंस का भेजा हुआ वहा आया वृंदावन में अब उसने कहा कि भाई इन बालकों को आग कैसे लगे आग वो लगे कि ये जो श्री कृष्ण की बराबरी जो कर रहे हैं सो श्री कृष्ण की बराबरी तो नहीं करना चाहिए ये तो जीव हैं और श्री कृष्ण ईश्वर हैं उनकी बराबरी नहीं करनी चाहिए तो अघ का स्वरूप क्या है पाप कहते किसको किस को है क्षमां नर दूसरों का सुख जिससे देखा न जाए उसी को पाप बोलते हैं दूसरे को सुखी देख करके यदि मन में जलन होने लगे तो समझो की पापी अब ग्वाल वालों की ये सुखद क्रीडा देख करके अब अघासुर के मन में तो बड़ी जलन हुई और वो अजगर के रूप में आया महाराज अजगर वो होता है जो बड़े बड़े बकरों को भी हरिनों को भी निगल जाता है ऐसा सांप न अजो गले जस्य बकरा जिसके गले में अट जाए उसका नाम अजगल अजगल है वह अजगर हा है नारायण अब आ करके उसने अपने को फैलाया और मुंह खोल दिया ऐसा मुंह खोल दिया महाराज और जीभ बिछाए दी कि देखने वाले ग्वाल बालों को विचारों को ऐसा मालूम पड़े कि वृंदावन में हम लोग नए नए आए हैं यहाँ की ये कोई शोभा है हमने पहले देखा नहीं है सो महाराज वो बोले ये गुफा है कोई पहाड़ की और इसमें ये लाल लाल जीव जो है ये कोई सड़क जाती है और इसमें से दुर्गंध मिश्रित प्राणियों के मरने की गंध आ रही है अब तो ये कौतुक देखना चाहिए श्री कृष्ण को तो छोड़ दिया पीछे और ताली बजाते हुए और हंसते हुए और गाते हुए बजाते हुए महाराज आगे आगे बछड़े और पीछे पीछे ग्वाल बाल अघासुर के मुंह में घुस गए श्री कृष्ण ने देखा कि हाय हाय ये हमारे भक्त हमारे हाथ से छूट गए ये तो अघासुर के मुंह में गए नारायण यदि किसी धर्मात्मा से पाप हो जाए तो उसको प्रायश्चित करना पड़े और ज्ञानी से जदि पाप हो जाए तो उसको अपनी ज्ञान निष्ठा में अहम अभोक्ता शुद्ध बुद्ध मुक्त साक्षात ब्रह्म हूं इस निष्ठा से ही उसका पाप छूटता है लेकिन भक्त से जदि कोई अपराध हो जाए वो कहीं पाप के मुंह में जाए तो कौन व्याख्या करेगा बोले भगवान स्वयं आते हैं जहा तो जहाँ भक्त जाएगा वहां वहां भगवान जाएंगे चेद उसी से नारायण भगवान ने बताया अपिचेत सुदूराचारो भाग साधुर अब ग्वाल बाल जब पाप के मुंह में घुसे तो भगवान भी उनके पीछे पीछे रक्षा करने के लिए घुसे भक्त की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं अब महाराज जब वो तो यही देख रहा था कि श्री कृष्ण किसी तरह हमारे मुंह में घुस आवे जब श्री कृष्ण मुंह में घुस गए तब उसने अपना मुंह बंद कर लिया अब तो महाराज देवता लोग घबराए गए कि ये क्या होगा भयाद हाहेति थी चुक्रुसू भय के मारे महाराज वो तो हा हा ऐसे बोलने लगे सो नारायण हाहा एक गंधर्व का नाम है ऐसा लगा कि जैसे उस गंधर्व को बुला रहे हैं कि आके तुम अपने बाजे बजाओ तो ये सांप जो है वो मोहित हो जाएगा अरे श्री कृष्ण ने कहा ठीक है मामा तुम्हारा नाम है अजगर और मैं हूँ अज सो आ गया तुम्हारे मुंह में और जब उसने मुंह बंद किया तो श्री प्राण उसके श्री कृष्ण ने अपना शरीर बढ़ाया और बढ़ाया तो सांस निकलना बंद हो गया जब सांस निकलना बंद हो गया तो उसके प्राणों ने कहा कि तुमने तो हमारा रास्ता बंद कर दिया कृष्ण अब हम तुम्हारे रास्ते से जाते हैं सो वो ब्रह्मांड फोड़ करके प्राण उसके निकल गए और वो निकले तो मर गया और उसके मुंह में से सब बछड़े और ग्वाल बाल और श्री कृष्ण ज्यो के त्यो निकल आए और थोड़ी देर में क्या हुआ कि अघासुर की जो आत्मा है वो श्री कृष्ण के शरीर में आ करके मिल गई ऐसा कभी नहीं हुआ लोग कहते हैं कि बाबा पाप से बचो ना, नारायण ना, पापी से घृणा करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन यहाँ तो ऐसा हुआ कि इस पापी की आत्मा भी श्री कृष्ण की आत्मा से एक है व्यक्ति चाहे पापी हो चाहे पुण्य आत्मा हो चाहे वो चींटा हो जुआ हो जुआ हो और नारायण चाहे खटमल हो आत्मा तो सबकी आकाशवत एक ही है सो श्री कृष्ण ने दिखा दिया कि ये जो हमारी आत्मा है वो आकृति के भेद से गुण के भेद से कर्म के भेद से अलग नहीं होती है अब ये जब देखा महाराज देवताओं ने तो बड़ा भारी उत्सव मनाया आज नई लीला हुई क्या नई लीला हुई कि साक्षात अघासुर की मुक्ति हो गई पाप की मुक्ति हो गई आज तक किसी ने पाप को मुक्ति मुक्ति दी नहीं थी सो नारायण अब ऐसा उत्सव हुआ कि वो आवाज ब्रह्मा जी के पास पहुंच गई ब्रह्मलोक में और ब्रह्मा जी ने कहा क्या हो रहा है भाई वो तो हर समय व्यस्त रहते हैं उनको गाने बजाने का तो कोई शौक नहीं है सो so, निकल के आए दरवाजे के बाहर तो मालूम हुआ थोड़ी दूर और है तो स्वर्ग में आ गए और स्वर्ग में आ गए तो मालूम हुआ थोड़ी दूर और है तो भारत में आ गए ब्रजभ भूमि में आ गए और देखा वहां कि अघासुर पापासुर की मुक्ति हुई है और ये इतना बड़ा उत्सव देवता लोग मना रहे हैं सो ब्रह्मा के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ हमारे हमारे चारों वेद में नारायण अठारह पुराण में और धर्म शास्त्रों में कहीं भी पाप की मुक्ति का तो वर्णन नहीं है पापी की मुक्ति का वर्णन तो है परंतु पाप की मुक्ति का वर्णन नहीं है ये अघासुर कैसे मुक्त हुआ सो उन्होंने कहा अच्छा ये भगवान है भगवान है तो और कोई मंजुल ऐसी लीला दिखावे द्रष्टुम मंजू महित्व अन्यदापि मंजु महित्व द्रष्टुम उनके मन में और मंजुल महिमा देखने की इच्छा हुई ए, सो भगवान ने कहा कि आ जाओ बेटा तुम भी आ जाओ ब्रह्मा बेटा लगते हो श्री कृष्ण के नारायण और ये जो अघासुर है मामा लगता था पूतना का भाई था अब नारायण ब्रह्मा जी ब्रज में कृष्ण के पीछे पीछे घूमने लगे अब क्या हुआ कि श्री कृष्ण ग्वाल बालों को लेकर के निकले तो जो छीके थे पहले से घर से ले लेके आए थे ये कल मैंने सुनाया कि नारायण भगवान ने पहले श्रृंग बजा करके सोते हुए ग्वालों को जगाया जैसे महाप्रलय के समय सोए हुए जीवों को जगाया जाए और सब अपने अपने प्रारब्ध कर्म के जो फल होते हैं वो जैसे छींके में लेकर के और वृंदावन में भव बन में बिहार करने के लिए आए थे तो छीके या तो पेड़ पर टांग दिए हो ऐसा मान लो या तो जैसे ग्वाल बाल जो हैं वो श्री कृष्ण की अमृत दृष्टि से जिंदा हो गए वो ऐसे वो छीको में रखे हुए जो अन्न थे उनके ऊपर भी जहर का कोई प्रभाव नहीं पड़ा अब सबको लेकर के अरे दिन चढ़ आया है आओ हम लोगों को खाना चाहे भोजन करना चाहिए सो एक जगह देख करके जमुना जी का पावन पुलिन और ग्वाल बालों के साथ श्री कृष्ण भोजन करने के लिए बैठ गए ब्रह्मा जी देख रहे थे नारायण अब तो महाराज वो तो भगवान की उस समय जो छठा थी शोभा थी ये सख रस की अः रास लीला कहने योग्य ये लीला है नारायण वो जो श्री कृष्ण का भागना और मैया का दौड़ना है बांधने के लिए उखल बंधन लीला वो तो बत्सल रस की रास लीला है और ये सख रस की रास लीला है सो बीच में बैठ गए श्री कृष्ण छदा जथाम कर्णिकाया जैसे कमल की कर्णिका बीच में होती है और उसकी जो पंखड़ियां हैं वो चारों ओर होती है नारायण अब बीच में कर्णिका है उसमें पराग है मकरंद है हैं और मंजरी है और चारों ओर जैसे नारायण दल हैं इस प्रकार चारों ओर एक के बाद एक पंक्ति लगा के एक पंक्ति दूसरी पंक्ति तीसरी पंक्ति ऐसे ग्वाल बालों की बैठ गई और नारायण सब ने अपनी अपनी भोजन की रुचि प्रकट की अब वहां इतने बर्तन कहा से आव सो किसी ने पत्थर पर ही रख लिया किसी ने पत्ते पर रख लिया किसी ने नीचे फल रख दिए और किसी ने कमल की पंखड़ी बिछा ली नारायण इस तरह महाराज कोई हाथ ही पर लेके खाने लग गए और स्व स्वभोज रुचि प्रथा का अपने अपने भोजन की रुचि महाराज जैसा जीव जैसा कर्म जैसी रुचि जैसी प्रवृत्ति सब खाने पीने लगे और बीच में श्री कृष्ण बिभ्रद वेणुम जठर पट यो श्रृंग वेत्रे च कक्षे बाण मश्रण कवलम तत्फलांगुलिस मध्य स्वपरि सुहृदो उस समय बांसुरी को तो उन्होंने फेटे में खोस लिया धोती के अंदर बिभ्रद बेणुम जठर सिंह और बेत इनको काक के नीचे दबा लिया बामे पाणऊ मशरण कवलम और दूध दही और भात का जो ग्रास है भात का वर्णन है श्रीमद् भागवत में बहुत है और रोटी का एक बार भी नहीं है नारायण वेणुम ये तो हविष्य है ना हमारे पवित्र आत्मा लोग जो हैं, वो इसमें नारायण वो श्वेत जो मस्तिष्क है आ, उसको परिपुष्ट करने की शक्ति होती है जैसे बदाम के आ, मिगी में नारायण ये श्वेत सार जो पदार्थ हैं वो सद्भाव वाले मस्तिष्क को पुष्ट करते हैं और ये जो नारायण भूरा भूरा जो मस्तिष्क है उस भाग को पुष्ट करने के लिए दूसरे रंगीन पदार्थ होते हैं नारायण अब दही और भात का ग्रास बाएं हाथ में और उसी में टेटी का अचार और दूसरी चीजें लगा लें और बीच में बैठे और दाहिने हाथ से खाए रहे तिष्ठन मध्य सो बीच बीच में हंसी मजाक भी करते महाराज उसका नारायण किसी को कोई अपने घर से बड़ा ले आया आ, का उसका खींच के खा लिया जूठा ही खा लेते थे महाराज अभी तो बालक थे अभी छोटी उम्र थी कोई जगो पवीती ब्राह्मण तो थे नहीं आपस में खाने पीने लगे और मधुमंगल भी पास में ही बैठा था महाराज सो उसको तो तृप्ति न हो वो तो बाल्टी की बाल्टी उठा के खीर लगा ले नारायण अपने मुंह से और जब उसके मुंह से गिरने लगे सीधे पेट पर गिरे ओह तो बोले देखो ने बामन कितना लालची है खाने का इसने सोचा है की मुंह में डालेंगे तो देर से पेट में पहुंचेगी और नाभि में घुस जाएगी खीर तो झट पेट में पहुंच जाएगी सो नारायण इस तरह से हसते हंसाते हुए ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं मौन हो करके ये शास्त्रीय नियम है भोजन के समय नारायण बहुत लोग नहीं होने चाहिए भीड़ भाड़ नहीं होनी चाहिए और नारायण नजर भी इधर उधर कई लोगों पर नहीं जाना चाहिए और बातचीत भी दूसरी नहीं होनी चाहिए ये जो ब्राह्मण सन्यासी भोजन करते हैं वो अन्नम ब्राह्म अहम अन्नम अहम अहम अन्नादो अहम मंत्र पढ़ते हैं कि अन्न ब्रह्म है और मैं अन्न हूँ और मैं ही अन्नाद हूँ मैं ही भोक्ता मैं ही भोग्य ऐसे महाराज आत्म भाव से ब्राह्मण लोग भोजन करते हैं तो मौन हो करके अपनी भावना को सुरक्षित रखते हैं और ये तो बच्चे महाराज हास नरम विस्वी नारायण तरह तरह का मजाक करके नारायण तेरी माँ को तो नमक डालना नहीं आता है कैसा दिया तुमको भोजन का इसमें देखो शक्कर ज्यादा हो गई गयी ये तो बहुत खट्टा है महाराज एक दूसरे के पत्थल पर से सामने से उठा ले खाए पिए हंसी मजाक होने लगा और देवता लोग देख करके आश्चर्य चके है अरे बाबा अजज्ञ भोग जो यज्ञ में बड़ा बड़ा आवाहन करने पर भी नहीं आते हैं यज्ञ की आहुति लेने के लिए वे प्रभु वे यज्ञ भोक्ता प्रभु अजग्ञ भोक्ता प्रभु नारद दोनों तरह से अर्थ निकलता है बच्चों के साथ ऐसे खा रहे हैं महाराज बड़ा ही आनंद हो रहा था और ब्रह्मा जी देख रहे थे सो उनके मन में क्या आया कि कुछ खेल करें तो क्या खेल किया कि बछड़े जो हैं वो हरी हरी घास के लोभ से दूर निकल गए अब बछड़े दूर चले गए तो जो बच्चे थे ग्वाल बाल थे वो उचक उचक के देखें कि हमारे बछड़े कहाँ चले गए कृष्ण ने कहा कि मैं तो तुम्हारे सामने बैठा बीच में और हमको छोड़ करके तुम दूसरे की ओर दूसरे की ओर देखते हो सो देखो तुम लोग जहाँ देखोगे मैं वहां चला, चला जाऊंगा मैया ने पूतना की ओर देखा तो उसी गोद में चला गया और मैया स्वागत सत्कार करने में लगी तो छकड़ा ही उठा दिया और घर का काम करने लगी नारायण तो पेड़ ही गिर पड़ा अब तुम लोग भी हमको छोड़कर के दूसरे को देखते हो जहां महाराज दृष्टि भगवान पर से हटी कि कोई न कोई उपद्रव हुआ कृष्ण ने कहा ग्वाल वालो तुम लोग आनंद से भोजन करो मैं बच्छों को लेकर आता हूँ और बछड़ों के लिए जब गए महाराज तो वहां कोई बछड़ा ही नहीं और लौट करके जब आए ग्वाल बालों में तो वहाँ कोई ग्वाल बाल नहीं अब कृष्ण के मन में आया कि ये सब हुआ क्या अब ध्यान से जब देखा तो मालूम हुआ कि ये ब्रह्मा जी की कारस्थानी है बछड़ों को और ग्वाल बालों को वो हरण करके ले गए अरे भाई हरण करके कैसे ले गए ये दोनों ही भगवत भगवान से खाली हो गए थे बछड़े भी भगवान की ओर पीट करके हरी हरी घास चरने गए और ग्वाल बाल जो है भगवान की ओर पीट करके बछड़ों को देखने लगे नारायण ये दोनों भगवान से विमुख हैं सो जो विमुख होता है भगवान से वो विधि निषेध के चक्कर में पड़ता ही है विधि माने ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी के वेदों के कानून के अंदर आ गया इसलिए ब्रह्मा जी हर गए अच्छा ब्रह्मा जी तुम लीला देखना चाहते हो ना और मंजुल का छा देखो उभयात्मान चक्रे विश्वकृश्वरा जो अद्वैत प्रभु इस संपूर्ण भेद विभेद युक्त विश्व की सृष्टि करता है उस भगवान के लिए ग्वाला बनना या बछड़ा बनना ये क्या बड़ी बात थी जितने बछड़े थे बन गए और जितने ग्वाल बाल थे उतने बन गए जत्सक बत बत्सा पक बपुर जावद बत बत पक बपुर पक बपुर्द बत्सकाकुर्जावकघ्रिया जष्टि विशान वेणु नारायण सब के सब बन गए जितने बछड़े लाल काले पीले नीले उतने बछड़े बन गए और जितने ग्वाल बाल महाराज सुंदर सुंदर काले गोरे नाटे और लंबे नारायण छह अंगुर वाले नारायण और भगवान को हंसाले के हंसाने के लिए जो लंगड़े लूले सबको अपना नाम मालूम सबको अपना माँ बाप मालूम नारायण सबको अपना घर मालूम और उनके पास जैसी छड़ी थी जैसा छीका था जैसा दल था जैसा सींग था वो सब बन गए सो सर्वम विष्णुमय गिरो सर्वस्वरूपो वह भव नारायण भगवान तो सर्वस्वरूप हैं सर्वम खल विदम ब्रम्ह सद हीद सर्वम चिद सर्वम नारायण आत्मै वेदम सर्वम अहम वेदम सर्वम सर्व रूप में भगवान प्रकट हो गए और सब ग्वाल अपने अपने बछड़ो को पहचानते थे और अब सब बछड़े अपनी अपनी गैया मैया को पहचानते थे सबको महाराज स्वयं बछड़े और स्वयं ग्वाल बाल और स्वयं उनकी सब सामग्री छीका छड़ी और सबको लेकर के भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्रज में आ गए अब सब मैया अपने अपने बच्चों को प्यार करें सब गैया अपने अपने बच्चों को प्यार करें रोज से ज्यादा करें हो क्योंकि पहले तो अपने बच्चे बछड़े थे उनसे प्रेम था अब आज तो साक्षात परमानंद गण श्री कृष्ण ही उनके बच्चे और बछड़े बन के आए ऐसी प्रीति बड़ी ब्रज में महाराज उसी समय पौर्णमासी पुरोहितानी ने घोषणा कर, दे। कर देखो भाई ऐसा ग्रह जोग आ गया है कि शनि राहु ऐसे मिल गए हैं कि अब 12 बरस तक अगले साल से ब्याह का जोग ही नहीं आवेगा इसलिए जिसको जिसको अपनी लड़की का ब्याह करना हो सब कर दें इस समय अब उस समय महाराज जितनी लड़कियां थी ब्रज में उनका ब्याह ग्वाल बाल बने हुए श्री कृष्ण के साथ हो गया और सब की सब जो हैं वो वस्तुतः ग्वालिने श्री कृष्ण की पत्नी बन गयी है अब एक दिन जब बरस भर पूरा होने में बाकी था बलराम जी ने देखा क्या देखा आश्चर्य कि छठीकरे के पास तो बछड़ों को चरा रहे थे ये लोग वृंदावन से कोई तीन चार मील दूर तीन मील दूर नारायण है और गोवर्धन के शिखर पर चल रही थी गऊे और बड़े बड़े जो बूढ़े बड़े ग्वाल थे वो उनको चरा रहे थे सो महराज जवान ग्वाल चराए रहे अब गायों की नजर पड़ गई अपने बछड़ों पर और वो तो महाराज पूछ उठा के और अपना सिर उठाए के और ऐसी दौड़ी महाराज जैसे उनके नारायण पांव जो हैं वो धरती पर ही न पड़ रहे हों दो ही पाव से दौड़ रही है ऐसा मालूम पड़े पूछ उठी हुई अब ग्वाल बालों ने रोकने का बहुत प्रयास किया परंतु वे रोकने से कोई रुकी नहीं और छठीकरे के पास आए हैं और वहां आ कर नारायण अपने बच्चों को दूध पिलाने लगी अब जो बड़े बड़े ग्वाल थे जवान उनको बड़ा गुस्सा था उन्होंने तक कहा आज तो गायों को पीटेंगे ऐसे क्रोध में भर के आ रहे थे सो नारायण उनको भी अपने बच्चे देखने को मिल गया वो बच्चे क्या थे कृष्ण थे वो बछड़े क्या थे वो भी कृष्ण थे जो अपने अपने बच्चों को देखा ग्वाल बालों ने ग्वालों ने सो अपने बालकों को हृदय से लेकर लगा लिया और आंखों से आंसू गिरने लगे और बिल्कुल स्नेह का उदय हो गया सारा का सारा गायों के लिए और ग्वालों के लिए स्नेह का वातावरण बन गया नारायण बलराम जी ने देखा बोले कि वो हो श्री कृष्ण के रहते हुए ब्रज के लोग अपने बच्चों से इतना प्रेम करें और गैया गैया जो हैं वो अपने बच्चों से इतना प्रेम करें ये तो बड़े आश्चर्य की बात है ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि सबके परम प्रिय प्यारे तो हमारे कृष्ण हैं तो ये कोई माया आ गई तो किसी मनुष्य ने माया फैलाई देवता ने फैलाई दैित्य ने फैलाई कि कृष्ण को छोड़ करके ये बचड़े बछड़ो से और बालकों से प्रेम कर रहे हैं सो उन्होंने ध्यान किया और ध्यान किया तो देखा सब कृष्ण ही कृष्ण सब बछड़े कृष्ण और सब ग्वाल कृष्ण बोले ये क्या है सो श्री कृष्ण के पास गए बोले की कन्हैया ये क्या हो रहा है सो बोले कि चुप रहो दादा हाँ थोड़े में समझ जाओ कि आजकल एक नई लीला हो रही है सो नारायण उस दिन बलराम जी तो आए नहीं थे क्योंकि जिस दिन सांप को के साथ भगवान की लीला होती है उस दिन बलराम जी को साथ नहीं लाते हैं क्योंकि बलराम जी सब सांपों को पहचानते हैं या तो उनको डांट देंगे कि भाग जाओ अघास और भाग जाओ काली नाग यहाँ से नारायण और या तो महाराज श्री कृष्ण को रोक देंगे कि तुम इनके पास मत जाओ सो तो बलराम जी उस दिन आए नहीं थे उसी दिन ये वत्सहरण हुआ था अब बलराम जी को मालूम पड़ गया इसी बीच में महाराज क्या हुआ कि ब्रह्मा जी सबका हरण करके ले गए गुफा में माया शये शयाना माया की गुफा में उनको सुलह दिया सब के सब हो गए समाधिस्त हो गए श्री कृष्ण तो की तो क्या अपनी याद उनको नहीं रही और ब्रह्मा जी जो हैं वो गए ब्रह्मलोक में श्री कृष्ण ने सोचा कि ये ब्रह्मा का तो महाराज एक क्षण में यहाँ बरसों हो जाता है ये यदि चौमुहा आ, कही नारायण अपने लोक में घुस गया तो हमारी लीला का सब समय बीत जाएगा सो महाराज ब्रह्मा का रूप धारण करके पहुंच गए ब्रह्मलोक में और द्वारपालों से कहा कि देखो असली ब्रह्मा तो मैं जा रहा हूं भीतर और एक नकली ब्रह्मा आ रहा है उसको तुम लोग समझ लेना सो जब ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में गए तो ऐसी पिटापट द्वार पालो ने की कि वहां से लौट करके चले आए अब महाराज आए तो यहाँ क्या देखते हैं कि जैसे पहले कृष्ण की लीला हो रही थी बछड़े चढ़ रहे थे ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे एक वर्ष बीत गया था और ठीक वैसे ही बैठे हुए भोजन कर रहे हैं एक वर्ष तो कुछ हुआ ही नहीं अब तो ब्रह्मा जी बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये क्या लीला है महाराज अब इतनी देर में देखते हैं कि की के सब ग्वाल बाल और बछड़े साक्षात चतुर्भुज नारायण हैं और एक एक के साथ महाराज प्रकृति महत्त्व अहंकार पंच तन मात्रा पंच महाभूत काल स्वभाव कर्म जो अमूर्त पदार्थ हैं वो वो भी मूर्त होकर के एक एक रूप की सेवा कर रहे हैं और कहीं चार मुंह के ब्रह्मा कहीं आठ मुंह के ब्रह्मा कहीं सोलह मुंह के ब्रह्मा अब देख करके तो ब्रह्मा जी डरे करे ये क्या हो गया महाराज सो so, नारायण अब तो आश्चर्यचकित होकर के मोह में पड़ गए देखो बड़े के साथ जैसे जुगनू जो है खद्योत वो सूरज की रोशनी में नारायण चमक नहीं सकता है इसीलिए भगो इसी प्रकार भगवान की माया के सामने दूसरे किसी की माया चल नहीं सकती गए थे कृष्ण को मोहित करने के लिए स्वयं मोहित हो गए भगवान ने ये सब क्यों दिखाया क्यों दिखाया कि भाई देखो जिसके अंदर जो जिस वस्तु का विशेष ज्ञान होता है उसके सामने यदि ज्ञान दिखाया जाए तब तो वो चमकता है जैसे वेद के कोई पंडित हो और नारायण कोई व्याकरण का कोई वेद का पंडित आ गया सब बोल गए कि हम तो व्याकरण के पंडित हैं, वेद नहीं जानते हैं और नारायण कोई व्याकरण का पंडित है और व्याकरण का पंडित आवे तो बोले कि हम तो वेद के पंडित हैं व्याकरण के जत्र वैदिका तत्र व्याकरण वैयाकरण और यत्र वैयाकरण तत्र वैदिका नारायण जत्र नोभयम तत्र चोभयम और जहाँ दोनों न हो कह देंगे हम वेद और व्याकरण के पंडित है और जत्र चो नो तत्र नोभयम और जहाँ दोनों के पंडित है कुछ नहीं ठन तो विशेषता अपनी दिखानी हो तो जानकार को दिखानी चाहिए ब्रह्मा श्री कृष्ण ने कहा ब्रह्मा तुम सृष्टि करते हो ना तो जीव पहले से रहता है कहाँ का उसका अंत पहले से कहा का कर्म पहले से कहा का पंचभूत पहले से कहा तो तुम क्या करते हो पुर्जे जोड़ करके जीवों का शरीर बनाते हो और देखो हमारे न जीव है न अंतकरण है न कर्म है न प्रकृति है न पंचभूत है हम अपने आप को ही सर्व के रूप में करते हैं ये ब्राह्मी सृष्टि है नारायण ये परमात्मा सृष्टि है ये चतुर्मुख सृष्टि नहीं है अब तो ब्रह्मा जी महाराज आश्चर्य चकित रेसे तर्ज महिम ने स्व प्रमिति के पर तन रसन मुख ब्रह्म कमित अनीशे द्रष्टुम किमिदमिति वा मुज्यति सती चादाजो ज्ञावा सपदी परमो जाजमनिका जब ब्रह्मा बिल्कुल मोह में पड़ गए तब तो भगवान ने अपनी माया हटा दी और हटा दी तब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि सांप के सब महाराज ये तो चतुर्भुज नारायण हैं और अब तो वो बारम्बार चरणों में गिरने लगे चौमुहा जगह है वो छठी से छा से कोई तीन चार मील आगे छाता की तरफ चौमुहा नाम का जगह चौमु चौमुहा बोलते हैं वहीं चतुर्मुख ब्रह्मा जी आए थे अब अन्नारायण उन्होंने की की भगवान की पहले तो चरणों पर गए हो चार मु, चार मुंह मुकुट मुकुट ब्रह्मा के अब चारों मुकुट से का चरण छूना था तो आप जड़ी जदि कल्पना करें कि एक आदमी के चारों ओर चार मुंह हो और चारों पर हो मुकुट और उनसे किसी का पांव छूना हो तो कैसे छुएगा लोट हो गए महाराज धरती में उलट पलट के श्रीकृष्ण के चरणारविंद का स्पर्श किया और देते ड्यते